सुना इसके बाद जैसे मैंने कहा कि देसाई साहब के मुझ पर काफी एहसाना थे अब यहां से मैं अपने कार्यक्रम में आपको थोड़ा सा कंपोजिशनल एस्पेक्ट्स के तरफ में आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा यहाँ आकर दो चीजें डिवाइड हो जाती हैं आपको सुने आ रहा था ये था आज से मैं आपको ये जो कंपोजिशनल एस्पेक्ट हैं उसके बारे में यहां मैं थोड़ा सा डायवर्ट डायग्रेस करूंगा और गाना बनाना ये दोनों अलग अलग विभाग है गाने के लिए क्या क्या करना है उसके लिए भी एक स्वतंत्र प्रोग्राम हो सकता है कभी मौका हुआ और आप लोगों की कृपा रही तो मैं एक आधा और प्रोग्राम में गाने के एस्पेक्ट के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम करूँगा ये मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये मेरे ये जानते हुए बोल रहा हूँ कि मैं आप लोग सब गुड़े लोग हैं मैं कोई अथॉरिटी के पोजिशन से ये बातें नहीं बता रहा हूँ आपको मैं स्टूडेंट हूँ और मैं अपने विचारों से एक अपने कंक्लूजन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं बस इतना ही बहुत मरतबा ऐसा होता है कि यहाँ जब बैठते तो लोगों को ये लगता है भाई मैं कोई पहले से ही मैं मैंने कह दिया हूं कि मैं कोई सेलिब्रिटी आदमी नहीं हो मैं बहुत छोटा साधक हूँ तो जो मुझे आकलन हुआ है मैं आपके साथ में उनको एक विचार का आदान प्रदान इस इस दृष्टि से मैं एक आपके सामने पेश कर रहा हूँ अभी कंपोजिशन जब आदमी बनाता है जिसको हम संगीत दिग्दर्शन बोलते हैं वो करते समय एक दो तीन चीज़ें हैं मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे इंस्पिरेशन आ गई स्फूर्ति आ गई और मैंने गाना बना दिया मैं उनसे थोड़ा सा सहमत होते हुए भी और ज़्यादा और आगे चल के बताना चाहूँगा के सिर्फ स्फूर्ति या इंस्पिरेशन उससे बना हुआ जो गाना होता है वो गाना इतना इम्पैक्टफुल कहिएगा या असरदार होता है ऐसा तो मैं नहीं समझता मेरे हद तक मैं आपको बताऊंगा कि स्फूर्ति का क्या स्थान है कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मेरे पास में एक गाना आया मुझे रेडियो का बनाना है या टेलीविजन के लिए बनाना है लेकिन आठ दस दिन हो गए हैं लेकिन इच्छा ही होती नहीं कि गाना लेके बैठे बनाए और फिर अचानक दस दिन के बाद में कभी रात को 11 बजे ही जो है ऐसा आता है कि नहीं अभी वो गाने को लेकर बैठना चाहिए तब मैं बाजा निकालता हूँ और बैठता हूं तो स्प्रति या इंस्पिरेशन उस हद तक ही है इसके बाद जो काम होता है वो अपनी जो संगीतिक समझ बूझ है उसके आधार पर ही होना चाहिए क्योंकि जब आदमी को स्फूर्ति आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सच्चा क्या है अच्छा क्या है कौन सा रिलेवेंट है और इलेवेंट है वो क्या सब? वो स्फूर्ति में नहीं आती है बात तो इसलिए अगर कोई आदमी कोई ट्यून लगाता है या कोई कंपोजिशन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इसको ये बताने आना चाहिए कि इसकी शुरुआव इसने क्यों की हमारे यहाँ बहुत से संगीत दिग्दर्शक हैं वो बोलते हैं कि भाई हमने हमको बस आ गया मन में और हमने गाना बना दिया अच्छा भाई ये सुरावट ऐसे क्यों की तो वो बताने में समर्थ रहते तो मैं जहां तक मेरे हद हाँ तक जो एक मेरी बुद्धि कहती है कि नहीं इसका असेसमेंट अलग होना चाहिए कि उसको गाना बनाने की स्फूर्ति आ गई बाजा लेकर बैठा वो दो घंटे उसने गाने के ऊपर विचार किया वो उसकी स्फूर्ति हुई इंस्पिरेशन लेकिन बाद में वो जो कुछ करेगा वो उसके दिमाग से या उसकी विधवत्ता के ऊपर आधारित होना चाहिए अब इसमें बहुत सी चीजें हैं जैसे पर्सपेक्टिव है कि उसकी वजह क्यों है मैं बता रहा हूं कि पर्सपेक्टिव है पानी पानी का एक मतलब नहीं होता पानी से मतलब समंदर में जो है लहरे लेता हुआ पानी नदी में बहता हुआ पानी है झरने से कलकल करता हुआ पानी है आंख से आंसू के तरह बहता हुआ पानी है तो वो पानी गाने में किस संदर्भ में अभिप्रेत है वो उसको समझना चाहिए समझने की उसकी शक्ति होनी चाहिए खाली इंस्पिरेशन में तो ये समझ में आएगा नहीं उसको अपना दिमाग लड़ाना है उसको अपनी संगीतिक विद्वत, जो एक उसका जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल उसको करना है। इसी तरह से जो तो इसी तरह से कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है तो यहां से अभी मान लीजिए रस है हमारे जो संगीत में श्रृंगार रस है भक्ति रस है करुण रस है इन सब रसों को अभिव्यक्त करने की हमारे स्वरों में ताकत है तो उन रसों का जो आस्वाद है उस तर्ज में लाने की शक्ति आदमी में होनी चाहिए उस तरफ से उसकी दृष्टि होनी चाहिए अब गाना बनाते हैं हम लोग तो स्केल जिसको हम पट्टी बोलते तो पट्टी तो दो होते हैं हमको लगता है एक पट्टी का है तुमची चीज़ की पट्टी है लेकिन मेरे हिसाब से पट्टी दो है एक तो हारमोनियम की भी पट्टी है साथ में गाने वाले की गली की भी पट्टी है उसका मंदिर स्वर में मंदिर सप्तक में कितना आवाज़ नीचे जाता है तार सप्तक में कितना आवाज़ जाता है उसका एक अवधान होना बहुत ज़रूरी मान लीजिए ये गाने की पट्टी यहाँ से यहाँ तक है स्वर की पट्टी और उसके गले के पट्टी इतनी है अगर वो ये नीचे रखता है तो गाना उसके जो ऊपर के जो सुर हैं उसका इस्तेमाल नहीं होता अगर ये दूसरी तरफ ऊंचाई पर रखता है तो उसके मंद्र स्वर जितने उनका इस्तेमाल नहीं होता इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत से गाने या तो कमज़ोर लगते हैं जिनको हम डल बोलते हैं या फिर ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट चिल्ला रहा है उसकी वजह क्या है कि ये जो निर्धारण है जो स्केल है उसकेल में उसकी आवाज़ की जो स्केल है उसको प्रॉपर फिटिंग जैसे हो तब वो गाने का पूरा जो ना उसके वॉइस की फुल जो रेंज है उसका एक्सप्लाइटेशन हो सकता है तो ये सब बड़े माइन्यूट डिटेल्स हैं फॉर ए एक कंपोजर एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन में भी जो है बहुत सी बातें आती हैं सैड एक्सप्रेशन है हैप्पी एक्सप्रेशन है रोमांटिक एक्सप्रेशन है इन सब बातों को जब तक हम नहीं समझते उस वक्त तब तो कोई अच्छी ट्यून लगा नहीं पाते और वो ज्यादा देर तक टिकती भी नहीं है जैसे कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड तो मैं तो यह कहूंगा कि स्वर इज द इंडेक्स ऑफ सोल उसकी आत्मा का इंडेक्स होता है उसका स्वर तो ये सब चीजें इस तपस्या के दौरान में कुछ एक्सेस करने मिले, कुछ समझने के लिए मिले। इस दौरान में देसाई साहब के ध्यान के बाद में एक बॉम्बे पोर्ट्रस्ट वालों का एक नाटक लगता लगने वाला था जिसका टाइटल था सांग सांग भोला नाथ ये नाम का एक गाना भी है बच्चों का वो नहीं है। ये एक ड्रामा था सांग सांग भोला नाथ तो उसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो विजय मोनकर वो मेरे पास आए उनका एक मैंने ड्रामा किया था रेडियो में स्वयं झाले रंगी अस्पृश्यता के ऊपर एक उनका वो प्ले था तो गाने उनको उसके बड़े पसंद आए तो ये ड्रामा के लिए वो मेरे पास आए कि हमको स्टेज हम कर रहे हैं ड्रामा तो हमको गाने करवा दीजिए तो मैंने उनको एक सजेस्ट किया कि भाई आप इनको रिकॉर्ड करवाइए गाने तो वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे आप प्लेबैक करके कहीं भी गाँव में ले आ सकते हैं तो ये सब तपे की ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने वो गाने रिकॉर्ड करवाए वो इन की एक रिकॉर्ड निकली है जिसमें मैंने संगीत दिया हुआ है उसमें से एक दो गाने मैं आपको सुनवा देता हूँ और ये परस्पेक्टिव के तलुक़ से मैं बताऊँ एक तो उसमें एक कहता है वो एक राक्षस है वो जमीन पर शापित राक्षस है वो ज़मीन पर आया है और एक निस्वार्थ बच्चे से उसका मिलन हुआ है और वो बच्चे का को वो उससे बातचीत कर रहा है उसमें एक ऐसी एक और उन्होंने व्यवस्था की थी कि जो सीन चेंज होता है तो वो डार्क अगर नहीं करते थे बीच में एक गाना लगा देते थे वो गाना चलता रहता है और वो जो सीन निकालने वाले बच्चे वो आके अपने ऑडियंस के सामने वो सीन सब बदलते थे इस तरह से तो एक सीन बदलने का एक गाना जो जयवंत कुलकर्णी की आवाज़ में है लागला लागला इस तरह से लेकिन मैं दूसरे गाने की तरफ मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करूंगा और वो पर्सपेक्टिव के तालुक से बताना चाह रहा हूं वो गाना ऐसा है कि वो राक्षस उसको वो बच्चे को समझा रहा है वर वर खूब वर वर एक स्वर्ग आहे सुंदर। अब इन शब्दों को अगर आप देखने के बाद में लगेगा कि वर वर खूप वर तीन मरतबा वर आये तो इसका मतलब ये है कि ऊंचा ऊंचा और ऊंचा अगर उनको उस तरह से नहीं समझ के हम लोग ट्यून लगाएंगे तो मजा आएगा नहीं तो इसके लिए वो क्या है वर, वर, वर, अगदी वर एक स्वर्ग आहे आंदर तो देखिए फील आ जाता है पर्सपेक्टिव समझ में आया इसके लिए फील आ गया तो वो जो दूसरा गाना है वो रविंद्र साठी जी की आवाज़ में मैंने रिकॉर्ड करवाया है ये दोनों गानों के एक झलक आप काम करते रहते समय में खड़े साहब के मेहरबानी से उन्होंने कह उ वो मेरे से भी ज्यादा अच्छा काम करेंगे ये तो खैर उनका बड़प्पन है वो कहा उन्होंने तो दुबे साहब को जरा आचरत लगा क्योंकि दुबे साहब तो खड़े साहब की प्रतिभा से अच्छी तरह अवगत थे तो उन्हें क्या कह रहे हैं आप तो हाँ साहब संगीत में तो खैर वो गायक भी है संगीतकार हैं छोटे बड़े तो होते हैं लेकिन चूंकि अठारह साल गवर्नमेंट में सर्विस किए हैं वो करस्पॉन्डेंस और अकाउंट वगैरह भी ठीक से जानते हैं जिसकी यहाँ ज़रूरत है और उन्होंने एक कहा कि ये सबसे ज़्यादा वो एक ऐसा आदमी है जो कि इंतहा ऑनेस्ट सिंसियर और इम्पार्शल है और इस जगह के लिए इसी तरह का एक कोई आदमी चाहिए कि जो अपना स्वार्थ यहाँ बैठ के नहीं बनाए तो इसलिए आप उनको अगर बुलाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तब मुझे एक मैसेज आया कि खलिद साहब ने बुलाया है तो मुझे खुशी इस बात की हो गई कि शायद और एक कोई गाना मुझे गाने के लिए मिलेगा एचएमबी में तो मैं दौड़ता दौड़ता गया के पास मैंने कहा खलिद साहब आपने मुझे मैसेज दिया बुलाया था तो कहें हाँ आपको दुबे साहब से मिलना है दुबे साहब से मेरा क्या काम नहीं नहीं आप चलिए मेरे साथ तब उन्होंने दुबे साहब से परिचय कराया जायसवाल जी हैं। तब उन्होंने मेरे तरफ देखा कहा तो अच्छा आप ही जयसवाल जी हैं बैठे खले साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं मेरे तो कुछ समझ में नहीं है क्या बात कह रहे हो मैं चुप रहा तब तो उन्होंने पूछा अच्छा आपको उर्दू आती है मैंने कहा आती है लिखना पढ़ना भी आता है तब उन्होंने एक उर्दू किताब बाजू से निकाली मुझे दिया ये पढ़िए कोई पेज निकाल कर दिया मैंने पढ़ दिया उनको तो कहा ठीक है अभी आप बाहर जाइए एक हमारा फॉर्म ये देंगे खली साहब आप उसको भर दीजिए और आप एक तारीख से आप यहाँ नौकरी पे आ जाइए तो मैं तो बहुत बहुचक्का रह गया कि ये तो अजीब सी बात थी मैं तो कभी भरोसा एक्सपेक्ट भी नहीं करता था खैर तो मैंने एच ज्वाइन किया एज ए रिकॉर्डिंग ऑफिसर खले साहब के साथ में भी वहाँ पर भी एक साल भर तक उनके साथ उनके कदम से कदम कांधे से कांधा मिला कर काम करने का मौका मिला और भी इन डेप्थ जो है संगीत के बारे में सूझबूझ बढ़ने लगी वहाँ पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा अब मेरे हाथ में तो हिंदी याने उर्दू गज़ल वगैरह क्लासिकल मराठी गुजराती ये सब सेक्शंस थे जिनको मेरे को हैंडल करना था तो मेरा काम ये था कि हर साल बजट बनाना सब कौन आर्टिस्ट को क्या करना है किसको म्यूजिक देना है किससे से लिखाना है ये सब ठहराना मेरे जुम्मे था मुझे कोई उधर पूछने वाला भी नहीं था दुबी साहब के यहाँ उनको उतनी जानकारी नहीं थी वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर थे ये सब काम मेरे हाथ से ही में लोगों को देने का की व्यवस्था थी था लेकिन ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि किसी आर्टिस्ट का गाना मैं बनवा लूँ मेरे नाम से किसी रिकॉर्ड में मैं गा दूँ मेरे नाम से इस तरह से मुझे कभी लगा नहीं इस दस साल में मैंने बहुत से नए सिंगर्स हैं उनको मैंने इंट्रोड्यूस किया पहली मरतबा उनको एचएमवी के रिकॉर्ड उनके निकली कई म्यूज़िक डरेक्टर्स हैं जिनकी पहली मरतबा हमने रिकॉर्ड करवाई ई लिरिक्स राइटर्स थे उनके रिकॉर्ड्स मैंने करवाएं और मुझे ये सब कराते हुए बड़ी प्रसन्नता होती थी क्योंकि मुझे देसाई साहब के टाइम से मुझे मालूम था कि जो देने में मज़ा है वो अपने लिए एक्सपेक्ट करने में मज़ा नहीं आता है। आज वो जितने भी लोगों को मौका मिला उस वक्त में वो आज भी वो याद करते हैं कि जायसवाल जी के वजह से हमको ये मौका मिला पिछले सिर्फ दस साल में मैंने सिर्फ़ एक मराठी के एक दो एल्बम और हिंदी का एक भजन का एल्बम ये मैंने एच में अपने नाम से करवाया है उसके मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हुए आपको सुनाऊंगा मराठी का पहला एल्बम जो निकला मेरा वो एक शकुंतला नाम के बड़ी अच्छी गायिका है उसकी आवाज़ में एक लावणी की कैसेप मैंने बनवाई थी संगीत मेरा है उसमें तो लावणी तो हम लोग बहुत सुनते हैं दो प्रकार के तमाशा की लावनी एक, एक बैठक की होती है तो उसमें तमाशे की लावनी के अलावा एक बैठक की लावनी है जो मैं आपको सुनवाना चाहूंगा उसमें उसके शब्द ऐसे राम मोर की लिखी हुई लावनी है नटले तुम चा साठी दिल नटले तुमचा साठी विडा रंगला ला ओठी नटले तुम चा साठी अब ये स्पेक्टिव ऐसे कुछ इसमें दो वजह के हैं एक तो क्या है क्या तो टोटल टो श्रृंगार लावनी ये वर्ड आ जाएंगे तो कहते नटले तुम चा दिलवरा नटले तुम चा विड़ा रंगला रंगला विड़ा रंगला ओठी नटले तुम चा अब ये नाचते हुए गाएगी। लेकिन उस गाने का मैंने एक दूसरा और भी एक ऐसा पहलू या उसकी एक बाजू मेरे को नजर आई कि अगर मान लीजिए वो एक नाचने वाली तमाशा वाली बाई है वो उसका पेशा है वो नाचना लोगों के लिए लेकिन वो आर्टिस्ट भी है मन में कभी उसको अपने जीवन के प्रति आस्था होती कि मेरा भी घर होता मेरे भी संतान होती मेरा पति होता ये भी कभी एक उसको और एक ऐसे टाइम पर जब ये उसका मन में ये विचार बड़े प्रगत जोर से है कि अपने जीवन के प्रति वो निराश है तो उस वक्त में अगर उसको ये गाना पड़ेगा जबरदस्ती तो वो किस तरह से गाएगी तो वो चूँकि आर्टिस्ट है इसलिए जब बैठक में लोग बैठे हैं उसका नाच देखने के लिए तो वो उनको रिझाना या उसका काम तो है ही लेकिन मन में बीच में बीच में, बीच में उसकी जो व्यथा है जो दुख है उसका वो भी झांपता रहेगा तो ये दोनों भावनाएं उसके अंदर आनी चाहिए इस तरह से ये अभी जो गाना आपको सुना तो उसमें आप देखिए कि एक कोई स्टेज ऐसा है कि जहाँ पर उसका दुख लोगों के सामने आता है और दूसरे एक क्षण चूँकि उनको एंटरटेन करना है इसलिए वो भाव से उसका गाना वो चलता है ये आप अब ये पिक्चर जैसा बैकग्राउंड है अरे बाय से गर्दी नगर नगर, आज माची इच्छा भाई, है, पकड़ के ले जा रहा अब ऑडिशन के बीच में वो सबको देखते थे। बाद मैं आपको एक अभंग सुनवाना चाहूंगा जो एक मेरी कैसेट निकली थी तोची नारायणा आवडे उसमें मराठी के और शास्त्रीय संगीत के बहुत ही जाने माने गायक प्रभाकर कार्यकर ने अपनी आवाज दी थी तो उसमें का एक अभंग आपको सुनवाऊंगा चालू तो सब गाने में इसलिए सुना रहा हूं थोड़ा सा इसमें विविधता है एक संगीतकार की दृष्टि से उसमें जो जो कुछ भी एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा गया उनकी तरफ में आपका आपको आपको दृष्टि ले जाना चाहूंगा एक मैं आपको एक पुहाड़ा सुनाऊंगा जो चंदू भरडकर नाम का एक बहुत ही बड़ा पुराना पुहाड़ा गायक है तो उसकी आवाज में एक पोवाड़ा भी एच एम के लिए एक रिकॉर्ड हुई है तो वो पोवाड़ा आप सुनिएगा हाँ। इन सब कॉम्पोजिशंस को आप थीमेटिक कॉम्पोजिशन कह सकते हैं इनके पीछे कुछ विचार है जो क्लासिकल म्यूजिक का एक बेस है क्लासिकल म्यूजिक की एक डिरेक्शन दिशा है उनका थोड़ा बहुत कहीं कहीं इस्तेमाल हुआ है तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास का एक भजन है जागिए रघुनाथ कुंवर पंची बन बोल। अब उस भजन को जनरली अपने हिंदी में ऐसा होता है कि भजन से मतलब एक टाल लगा दिया और भजन कम्पोज कर दिया ये तो साधी कंपोजिशन हो गई लेकिन मैंने जो एक उसमें थीमेटिकली एक सोचा कि जो उन्होंने वर्णन किया है उसके अंदर उस गाने उस भजन में तो वो ऐसा रहा होगा इसमें एक इमेजिन करता हूं कि प्रभु रामचंद्र सो रहे हैं सुबह हो गई है सब पक्षी अपने घू गुँ, घोंसलों गु, से निकल बाहर जा रहे हैं जो ऋषि मुनि है जो साधक हैं, वो नदी पर स्नान कर रहे हैं सूर्य की आर्घना सूर्य निकल रहा है उसकी उसके लिए अर्घ्य दे रहे हैं, मंदिरों में घंटिया बज रही हैं। और प्रभु रामचंद्र की माता है या कोई भी जो उनके घर की हैं वो उनको जगा रही है और जितने भाट और चार वो खड़े हैं वो भी उनको स्तुति कर रहे हैं कि भाई अभी आप सुबह हो गई है आप जागिए। तो ये जो एक उन्होंने भजन लिखा है तो एक पिक्चर है जो खाली भजन ऐसे गाने में आएगा तो मैं जो ढंग से सोच उसको मैंने कम्पोज किया है अब वो आपको सुनाता हूँ इसके थोड़ा सा उसका हिस्सा सुनिएगा इस सुबह का सब वातावरण वा तरथ सुबह का एक वातावरण इसमें दिखाना था इसलिए राग भैरों पर इस गाने का आधार रखा गया है लेकिन एक मेरी हमेशा से एक धारणा रही है कि क्लासिकल बेस होते हुए भी उसमें कोई चीज अगर हम नवी कर सकें तो उसमें करना चाहिए जैसे अभी देताई साहब का एक गाना है बोल रे पपी हरा तो उन्होंने वो पूरा मिया मलार का राग लिया बंदिश है लेकिन उन्होंने जो ऋषभ से नीचे ऋषभ तक की एक मीड उसमें लगाई है वो उस गाने की स्पेशलिटी है। तो इसमें भी इसी तरह से ये जो भैरव राग है इसमें मैंने न्यास जो रखा है वो मध्यम के ऊपर रे ग मा प गी दीद गे रे सा ये भैरव है अब जा रुनात कोवर सब गाने का न्यास जो है वो पूरा मध्य में रखा है तो राग भैरव होते हुए भी कुछ थोड़ा सा वो अलग सा लगता है ये इसमें एक इंज्यूनिटी करने की कोशिश थी अब जैसे मैं ये अलग अलग प्रकार के गाने करने की बात करते हैं तो कुछ बच्चों के गाने वसंत साहब के पास तो बच्चों के गाने बहुत होते थे हम लोग बच्चों के वो एक सूर्य करते थे तो वैसा एक बच्चों का गाना एक रेलगाड़ी से संबंधित गाना है एक छोटा सा गाना वो भी आप थोड़ा सा सुनिएगा बच्चों के तो इसलिए उसका अप्रोच भी उसी तरह से है कि बच्चों को अच्छा लगे सब थोड़ा सीन है उसके गाड़ी का प्लेटफॉर्म का रेल चल रही दूरदर्शन से एक प्रोग्राम होता था उस प्रोग्राम का शीर्षक था शब्दांचा पलिकली उस कार्यक्रम के लिए भी मैंने कुछ सात आठ गाने बनाए थे उसमें से एक दो गाने मैं आपको सुनाना चाहूंगा तौर से जो पहला गाना है वो अपर्णा मयकर के आवाज में है उसके शब्द हैं आस मनी का वृथा धराया जी सुख ले लिया फूला फूलाया जी अब इन शब्दों को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक ऐसे लगेगा कि एक साठ पचास साठ साल की बाई है महिला उसको जिंदगी में कुछ मिला नहीं जो चाहते थे हुआ नहीं है उसकी जिंदगी फेल्योर एक किसी शाम में वो एक समंदर के किनारे खड़ी है आसमान भर कर आया है बादल है बारिश होने वाली समंदर की तूफान की लहरें चल रही हैं। तो उसको कहीं एक अपने मन के कोने में ऐसा लगता है कि काश मुझे मेरी जिंदगी सुधरती है मुझे ये मिलता वो मिलता लेकिन फिर भी उसको मालूम है साठ साल की जिंदगी गुजर जाने के बाद में आप कुछ होने वाला नहीं है तो ये जो एक नैराश्य है उसके जीवन तो इसीलिए वो ये बोलते कि आसाम क्या वृथा था क्यों ये सब चीजें उसकी आस भी मन में क्यों रखें तो इस गाने का एक संदर्भ ध्यान में रख के इस गाने को सुनिएगा तो आपको उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपके ध्यान में आ जाएगा बिल्कुल सीन है समुद्र भाग किनारा देखिए आप इस तरह से वो वाव खड़ी है कार्यक्रम में एक सुरेश वाड़कर के आवाज में गाना भी किया था नको साजने दूर देशातने नको जीव लाओ नको जीव घेऊ ये दोनों गाने वसंत ने नाभे के थे तब इसमें एक परस्पेक्ट ऐसा है कि दूर तू तो कैसे लगेगा को सा दूर दे को जीवला वो न को जीवे इस तरह से उसकी तरफ बनेगी अब वो दूर मत ले जाओ स्नेह में मत डालो ये जो एक भाव है इस कंपोजिशन में आपको समझ में आएगा ये गाना तो किया था वो तो प्रोग्राम में जो आया है वो वाड़कर के आवाज़ में आया है लेकिन जैसे मैंने कहा कभी आर्टिस्ट लोग बिजी होते हैं तो हमको पायलट गाना पड़ता है तो वो हमारे आवाज़ में जो आवाज़ वो रिकॉर्ड है वो मैं आपको सुनाता हूँ लेकिन ये असल गाना जो प्रोग्राम में हुआ है वो वाड़कर के आवाज़ में गया थोड़ा एक दो तीन और गाने में आप ये सब मैं इस बात बोल रहा हूँ कि आप जब गाने सुगम संगीत के सुनेंगे तब थोड़ा सा इस दृष्टि से सुनिए कि जो शब्द है उसके ट्यून है, उसकी जो तर्ज है उनका मेल किस तरह से बैठा उससे ज्यादा जो आनंद मिल सकता है गाने हम लोग सुनते हैं कभी कभी अवधान नहीं रखते क्या गाना हाँ कान को तो अच्छा लगता है लेकिन फिर भी अगर मीनिंग और गाना दोनों समझ में आ जाए तो वो ज्यादा उसका आनंद हम ले सकते हैं अब एक गाना मैं आपको सुनाऊंगा उसके शब्द हैं अशा सा हड़ु जागवा ये गाना मैंने उत्तरा कि आवाज में गवाया था अब देखिए इसमें कितने पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हैं अशा सांज वेड़ी एक संध्या काल के जो एक वातावरण है या वो समय है वो बताना है कुछ आज गावे उसमें कुछ गाने का भाग भी आना चाहिए नी चांदना हरू धीरे से जागवावे यानी जगाना है तो हम लोग जगाते कि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हमारे संगीत में इतनी इतना प्रावधान है कि हम उन चीजों को म्यूजिकली बता सकते हैं अलंकार है ये है वो है तो जागवावे हम जगाते कहते कि हे भाई जरा उठो इस से हम उसको हलाते हैं तो अगर हम सुरों को उत्तर से थोड़ा हला करें तर्ज में इस्तेमाल करें हलंत तो वो जो वर्ड है उसका साथ नहीं तो सीधा गा देंगे तो जगाने का एस, एसेंस नहीं आए तो कैसे बनेगी तर्ज अशा सा अभी देखिए शाम के जो राग है पूरे अदनाज उसके थोड़ी सी सुरवट अशा अब दूसरी एकदम कु देखिये एक गाना भी आ गया नींद आई है थोड़ी सी हरकत मुर्की आ गई अशा कोनी ना वे को अगर धीरे से ऐसे करे तो उसको जगा रहा हिला के उस तरह की एक फीलिंग आपको आ जाए ये गाना सुन लीजिएगा So त्या तरी नजा। एक जो पोएट कहता है वो क्या संदर्भ में में उसका एक जब दिमाग में आता है तो उसकी तरस बड़ी अच्छी बनती अभी मैं ऐसे कि वो आदमी सामने खड़ा है तो अपन बोलते है भाई जाने का तो इस तरह से बोलते है। लेकिन अगर वो चला जा रहा है थोड़ी दूर गया है तो हम उसको चला ए भाई, ए जाना है ना अच्छा जाओ थोड़ा सा वो जो एक डिस्टेंस का पर्सपेक्टिव सामने आता है अभी जाए थे तो जाना थे हमारे पास संगीत में हम लोग आरों से मतलब ऊपर जाना से मतलब आना इसका हमने इस्तेमाल किया देखिए ऊपर जाना जाय से जा शील अंतिचे आई कुन जा में देखो दूर है इसके लिए वो चिल्ला कर बोल रहे थे अंतिचे आई कू जा रे शी मुगा अभी मैं बांध लेश मुगा गाठी सीधा बोलूँ तो गाठी से मतलब उसकी हम लोग मूर्खी दे के बता सकते ये फील आ गई इसके अंदर ये थोड़ा चुण। चुण। तो कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ संगीतकार भी नहीं हूँ जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया है और भी गाने हैं लेकिन मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक गाना और बताऊँगा और उसके बाद थोड़ा एडिटिंग के संबंध में बोलूँगा जो कि मेरा एच एम वी ग्राम फोन कंपनी में आ, कही के मेरा एक बड़ा चाहता विषय है उसके संबंध में थोड़ा सा बात करूँगा अभी जो आखिरी गाना मैं आपको सुना रहा हूँ वो शब्द सुरांचा रेशिम गाठी नाम के कैसेट निकली थी जिसके प्रोड्यूसर शांताराम नांदगांवकर करते, बड़े पोएट मशहूर हैं उन्हीं का लिखा हुआ गाना है अब इसमें गाने के शब्द इस तरह से हैं, शब्द सुरांचा रेशिम गाठी हृदया मदले भाव शत जन्मांची नाती ऐसा वो गाना है अब शब्द और सुर ये दो चीज़ें हैं एक संगीतकार के लिए शब्द जो हैं जो शब्द हैं अ ई उ क, ख, ग, ग, ग ये सब और स्वर जो है आ इस तरह से जो आता है वो सर तो मैंने इसमें किया है कि शुरू में नोटेशन बोला नोटेशन में क्या होता है सारे गामा पदानी ये जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल के शब्द फिर आकार से सुर दर्शाया इनके रेशन मुलायम गांठ किस तरह से पड़ती है वो बताएं तो ये सब चीजें पर्सपेक्टिव को लेकर ध्यान में किए हैं और ये जो गाना गाया है वो अपने महाराष्ट्र के बहुत ही ख्याति प्राप्त सिंगर अजित करकड़े के आवाज में वो है तो आप सुनिए थोड़ा उनके हिसाब से नाट्य संगीत के स्टाइल का ये कम्पोजिशन है Oh m Just a paradise, just a paradise. बारे में थोड़ा सा मैं आप, आपको आपसे कुछ बा, कुछ बातें बताना चाहूंगा बहुत से मेरे मित्र हैं कि एडिटिंग उनको पसंद नहीं आती है वो चाहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है जो गाना है वो बिगड़ जाता है वास्तव में ऐसी बात नहीं है अभी आपको मैं बताऊंगा कि जो रोज सुबह में हम लोग अखबार देखते हैं अगर वो एडिटिंग के हाथ एडिटर के हाथ से अगर वो अखबार ना जाए तो आप उसको खोलकर पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझेंगे क्योंकि वो किस न्यूज को किस जगह पर उसकी हेडिंग किस तरह से उसकी प्लेसिंग किस तरह से कौन सी जगह में क्या जाना चाहिए ये सब जो वो लगाता है इसलिए हमको न्यूज़पेपर पेपर जिसे हम रीडेबल बोलते हैं उस तरह से वो होता है इट्स ए वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी उसी तरह से फिल्म्स से अगर फिल्म में एडिटिंग जितनी अच्छी होगी उतनी वो फिल्म स्लीक होगी देखने में अच्छी लगेगी अगर वो एडिट नहीं होगी तो आप वो सीन्स बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इस तरह से क्योंकि एक मिनट का सीन होता है तो वो तो पंद्रह मिनट इधर उधर का लगाएंगे तो आपको इतना कुछ अजीब सा लगेगा कि यू वॉन्ट इंडियो द फिल्म और ये एडिटिंग अगर मैं कहूं तो ये इस तरह से जैसे एक आदमी के लिए अगर मान लीजिए उसको एडिटिंग नहीं हो जाएगी तो वो तो राक्षस दिखेगा वो बाल बिल काटके जिस तरह से वो अपने आप को संवारता करता है तभी जाके उसका चेहरा अच्छा लगता है अगर वो वो सब नहीं करेगा तो वो उसका इस, ये उसका प्रेजेंटेबल ये तो ये बहुत जरूरी है अब उसके कारण भी बहुत से हैं जब आर्टिस्ट गाता होता है स्टेज पर तो उसको तो सिर्फ ऑडियंस के सामने रिस्पॉन्स में जो स्फूर्ति आती है वो गाता चला जाता है संगीत के ग्रामर में उसका उतना ध्यान नहीं होता है वो तो जैसी उपज आती है जैसे से गाता है एक आधे और तन किता एकदम ले लेता है फिर बाद में थोड़ा आलाप करता है इसके बाद में फिर दो और तन लेता है फिर कुछ और अलाप करता है लेकिन संगीत का ग्रामर तो ऐसा नहीं होता संगीत के ग्रामर में ऐसा होता है कि हर एक चीज धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ती जाए उपज भी धीरे धीरे बढ़े तान जब होती है तो पहले आधे अर्तन की तान हो फिर एक औरतन की फिर देतन की फिर दो औरतन की फिर लगे दो दो चार चार औरतन की तान चले अगर ऐसे नहीं हो कि मान लीजिए वो एक चार औरतन की बड़ी बड़ी तान लेके फिर बाद में समझो एक आधे अर्तन तान ले रहे हैं तो प्रोग्राम में वो ठीक हो जाता है क्योंकि आप उसके हाव भाव देख रहे हैं उधर बजाने वाले को देख रहे हैं और भी ऑडियंस है, उनको सबका प्रेजेंस में फिर बहुत मतलब क्या होता है कि हमारी रिकॉर्ड की जो साइड्स होती साइड अरेंजमेंट, एक ये बंधन है अगर नहीं है तो क्या होता है की आप कैसे टेक और दूसरी बार दूसरी कैसे डाल देंगे तो वो दो मिनट के बाद में उसका गाना चालू हो जाएं। क्योंकि दूसरी साइड जाएगा फर्क ज्यादा होने से तो इसके लिए वहां क्या करना पड़ता है कमर्शियली एडिट एडिटिंग करते समय में शुरू में जब मैं एडिटिंग करने के लिए पहले तो जब वसंत देसाई साहब क्या काम करता था एक दिन सुना कि वहाँ वसंत आचुर्यकर उनके असिस्टेंट थे वो बोले मैं गाना का पाला चल लो तो मैं पहली ही मरतबा मैंने वो वर्ड सुना था कि गाना का पाया चल लो तो मैं तो इतना चकरा गया कि आदमी भाजी काट सकता है आदमी को भी काट दे सकता है मगर गाने को कैसा काटते हो मुझे कुछ वो समझ में नहीं आया क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब मैंने सोचा एक मरतबा उनके साथ जाना चाहिए और वो गाना किस तरह से काटते हैं वो देखना चाहिए तब मैं गया उनके साथ तब उन्होंने बारह टू तो बार फिल्म का गाना था उन्होंने किस तरह से एडिके? तब मुझे समझ में आया कि गाना से मतलब काटना से मतलब काटना उनसे एडिटिंग तब फिर जब आके एच में जब काम करने लग गया तब धीरे धीरे हमारी जो एडिट करने की जो एक कैपेसिटी है वो बढ़ती रही अभी एक बात बताऊंगा कि मैं ऑल इंडिया रेडियो से करीब करीब आठ साल पहले मैंने रिटायर हुआ ना मेरी अब उम्र सिक्सटी खत्म हो गया सिक्सटी एट थी मेरा चालू है तो जब मैं साठ साल का हुआ तब मेरे को कंपनी से मेरा रिटायर हुआ तीन साल उन्होंने एक्सटेंशन दिया इसके बाद में बाद में पिछले चार साल में भी वो मुझे एज ए कंसल्टेंट करके वहाँ उन्होंने रखा है महज इसलिए कि जो एडिटिंग करने का जो तंत्र है वो जो हम करके दिए हैं करते हैं उस तरह का करा के देने वाला शायद उनको अभी तक मिला नहीं ये एक शायद उनकी डिफिकल्टी है मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ ईमानदार से कह रहा हूँ कि मेरे से हजार गुना संगीत जानने वाले लोग पड़े हैं मेरे से हजार गुना ज्यादा टेक्निकल जानने वाले लोग पढ़े हैं लेकिन ये टेक्निकल और संगीत का इनडेप्थ नॉलेज जिसको ग्रामेटिकल नॉलेज बोलते हैं ऐसे दोनों का समन्वय होने जिस आदमी के पास है ऐसा शायद उनको मिला नहीं और इसीलिए आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा आनंद आता है कि किशोरी अमून करके रिकॉर्डिंग जब मैं कभी भी रिकॉर्ड एडिट करते हैं दूसरे कंपनी के लिए भी वो करती हैं तब उनको वो पहली कंडीशन लगती वीनेस के लिए क्या यानी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या और कंपनीज के लिए क्या तो उनकी पहली कंडीशन कि मेरी एडिट जो कैसेट का एडिटिंग वो जयसवाल करेंगे और कोई दूसरा में किसी को हाथ नहीं लगाने दूँगी तो शुरू शुरू में हर एक आर्टिस्ट के साथ में चूंकि उनको भरोसा नहीं होता है कि गाने के बाद में पता नहीं एडिटिंग क्या क्या काट के फेंक देंगे हमको मालूम नहीं गाना चल रहा है कि एकदम पहली सीडी पे है तो दसवीं सी डी पे पहुंच गया है ऐसा तो एडिटिंग जब हम शुरू हरेक आर्टिस्ट के साथ किए उनको हमारे पे भरोसा नहीं था जब एक दो बार उनके साथ काम करके देखा उन लोगों ने हमको परखा हमारे काम से वो खुश हुए और अब तो उनका बहुत ही हम पे भरोसा हो गया तो ये एडिटिंग की बात इस तरह की है इसके ऊपर भी बड़ा ये इंडिपेंडेंट चर्चा है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है मैं कभी फिर और मौख आएंगा तो मैं आपकी सेवा में ज़रूर उस चीज़ को रखूँगा लेकिन यही बोलूँगा कि एडिटिंग से किसी संगीत के शौकीन को घबराना नहीं चाहिए एडिटिंग बहुत ही गाने को मोबाइल बनाती है गाने के अंदर एक फ्लो लाती है उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊँगा कि जो आदमी एडिटिंग कर रहा है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं मेरी बात करने की एक खास लकब है एक लहजा है मैं बात जैसे कर रहा हूं उसमें एक खास लेता हूं। जब बात कर रहा हूं, तो किसी शब्द पर मैं खास वजन देता हूं तो क्लासिकल का जब हम एडिट करते हैं तब हमको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उस आर्टिस्ट की ये बातों को स्टडी करना पड़ता है कि वो किस तरह से पॉजिस लेता है किस तरह से वो बोल बनाते समय में ब्रीद लेने के लिए कहाँ रुकता है अगर ऐसा नहीं होगा कहीं भी मान लीजिए जोड़ दिया तो वो ऐसे मालूम हुआ कि अभी खत्म भी नहीं हुआ और से शुरू कर दिया विच विल बी विच विल साउंड अननेचुरल जिसको हम बोलते हैं तो नेचुरल पोजेस वो आते नहीं है वहाँ पे तो इन सब बातों को ध्यान में रख के प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है और सब आशीर्वाद है हमारे जितने भी कलाकार हैं बड़े प्यार से इतना समय दिया इतना आपने आपने बड़े तन्मयता से सब मेरी छोटी मोटी तूटी-फूटी चीजें सुनी आपको धन्यवाद कर, कह कर मैं आपके शौक को जो है उसका अनादर नहीं करना चाहूंगा बहुत बहुत आपका इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे बस मैं इतनी आपसे प्रार्थना करता हूँ नमस्कार हम भी आपका धन्यवाद नहीं बोलेंगे लेकिन इतना ही अपेक्षा जरूर करेंगे कि आगे आने आगे आने जाने पर एक सिंह साहब को लेके आके आप एक प्रोग्राम कीजिए जिसमें हमें एक्चुअली ग्राउफ रिकॉर्ड का भी एडिटिंग के बारे में टेक्निकल जानकारी हिल के साथ मिले क्योंकि तो मुझे अभी याद है कि जब भी एक बार कुमार गंधर्व जी के हम ट्रांसफर कर रहे थे तो सिंह साहब जो बैठे थे उन्हें रिकॉर्ड को ऐसे लाइट में देख के बताया कि ये जो ग्रुस नजदीक आ रही है चौड़ी जा रही है जो एडिटिंग का असर है मतलब इसमें कई टेक्निकल बातें आ जाएंगी तो इसके साथ में अभी आने वाला जो प्रोग्राम आपको मालूम है जुलाई में तो हम कुछ करते नहीं अगस्त में मूलानी जी के घर में रिकॉर्ड बाजार लगेगा और अपनी मीटिंग होगी पंद्रह अगस्त के हर साल जैसे पिछले दस साल से हम ये चला रहे हैं सेप्टेम्बर में प्रोग्राम होगा ठाकुर देसाई जी करेंगे उसका विषय होगा वर्षा गीत उसकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई लेकिन वर्षा के उनके पसंद के जो भी कुछ जो भी कुछ गाने हैं वो जुड़ के वो खुद हमें यहाँ प्रेजेंट करेंगे और अभी हमारी अगली मुलाकात सितंबर में होगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद